ओम श्री परमात्म नम अथाष्टमोध्या अर्जुन उच किम त्रह्म किम अध्यात्म कि अम प्रोक्त किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम च किं प्रोक्तं अध्य अन्वय एवं शब्दार्थ पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम त्रम ब्रह्म ब्रह्म किम क्या है अध्यात्मम अध्यात्म किम क्या है कर्म कर्म किम क्या है अरी अरी क्या भूतम अध गया है और अध्य कहते हैं अधियज्ञ कथम कौत्र देन प्रयाण काले चम ये योशीनियमछील अधि ये अस्व मधुसूदन प्रयाण काले कथम गेय पति नियतात्मा भी अनवय एवं शुद्धार्थ मधुसूदन मधुसूदन अत्र यहाँ अध कौन है अस्मिन इस देहे शरीर में कथम कैसे है क्या तथा ये भी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 परछेद अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म पूछ्य के भूत भावोद भाव कर विसर्ग कर्म संग शार्थ परमं परम अक्षर अक्षर अच्छा, ब्रह्म ब्रह्म है स्वभाव अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म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 देहे देह अधी अधी देहे देह शब्द क्षर भाव उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूतम अधिभूत है पुरुष हिरण्य मै पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ प्रजापति ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा है अधिदम अधिदेव है च और देह वर देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन अत्र इस देहे शरीर में अहम् मैं वासुदेव एवं ही अंतर्यामी रूप से अधि यज्ञ अधि यज्ञ हूँ अंत स्मरण मुक्ति कलेवरम यति न संशय तद छेद अंधकाल के मे स्म मुक्तरम यह प्रयाति सामती नस्ती संशय अन्वय शब्दार्थः शब्द जो पुरुष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 संशय संशय न नहीं अस्थित है यम यम वापि स्मरण भाव सज्त्यरम तमेव की कौंसेय सदा तदभाव भावित सदचेद यम यम वी स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौनते सदा तदभाव भावित अनवय शब्दार्थ कौनते हे सी पुत्र जो अंत काल में यम यम जिस जिस वा अपि भी भावम भाव को स्मरण स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर का त्यजती क्या करता है तम तम उस उसको एव एति प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा सदा सद्भाव भावित उसी भाव से भावित रहा है तत्मा सर्वेश मनुस्मर युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धि मामे संशय तस्मा कालेशु अर्पित मनोबुद्धि मेष्य असंशय अन्वय एवं शब्द इसलिए हे अर्जुन तू सर्वेश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 अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य दिव्युत छेद अभ्यासुक्त चेतसा नान्यगा पर दिव्य पाथ अनुचि अन्वय शब्दार्थः पार्थ हे पार्थ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 परीद कवि पुराण अशासीता हड़ो अड़ीयाम यह धाता अचिंत्यूप आदित्य वर्णम तमस पता अन्वय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 अविद्या से परस्तात अति परिशुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का अनुस्मरित स्मरण करता है प्रयाण काले मनता चलेना भक्त युक्त योग बलि न भ्रुवो मध्ये दिव्यम् दिव्य प्रयाण काले मनता अचलन भक्तियालन चय भ्रुवो मध्येणेशम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 यदा यदर वेद विद वदीश तय वीतरागा यदिछंत ब्रह्मचर्य चरती तथे पदम संग्रहेण प्रवक्षे यद, यद अक्षर वेद विदीति य राछ ब्रह्मी तथे पदम संग्रहण प्रवक्षे अन्वय एवं शब्द वेद वेदविदः वेद के जानने वाले विद्वान यिदानंद घन रूप परम पद को अक्षरम अविनाशी वदंती कहते हैं वीतरागा आशक्ति रही यत्नशील महात्मा जन यत जिसमें प्रवेश करते हैं और यत जिस परम पद को चाहने वाली ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का चरंत आचरण करते हैं। उस परम परम पद को मैं ए, तेरे लिए संग्रहण संक्षेप ऐसी प्रवक्ष कहूँगा सर्वणी संयम्य मनोहिधि निरुद्ध मूर्धन्य धाय ध्याम प्राणम आतिथो योग धारणम परछेद्द्वार संयम्य मन प्रतिध्य च मूर्धन आधार आत्मा योग धारणा ओमकाक्षर ब्रह्म व्याहरन प्रयाति यजन देहं साया पर ओम इति ओमरम ब्रह्म व्याहरन मनुस्मरन यह प्रयासी त्यजन देहम सी परमा शब्दा सर्व द्वारा सब इंद्रियों के द्वारों को संयम्य रोक कर तथा मन मन को त्रिदी त्रिदेश में निरुद्ध स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्रणम प्राण को मूर्धनी मस्तक में आधाय स्थापित करके आत्मन परमात्मा संबंधी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 नियुक्त योगिना पद छेद अन्य चेता सत्यम यह मृति नित्य अहम् सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे अर्जुन यह जो पुरुष मई मुझ में अन्य चेता अन्य चित्त होकर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 मेत्य पुनर्जन्म दुखाशाश्वतम नावती महात्मा पर मरछेद मेत्य पुनर्जन्म दुखाल आ शाश्वतम न आवती महात्मा संसिधि पर मं गता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 प्राप्त होती आ ब्रह्मान लोका पुनरावर्तीन अर्जुन मेत कौंतेजन्म न ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ति अर्जुन मेत्य तो कौंसेय पुनर्जन्म न शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन आप ब्रह्म भुवनाथ ब्रह्म लोक पर्यत लोका सब लोक पुनरावर्ती नुनरावर्ती है तू परंतु कौंते हे कुंती पुत्र माम मुझको उपेक्ष्य प्राप्त होकर पुनर्जन्म नर्जन्म न नहीं विद्यति होता सहस्रयोग पर्यतम हर यद ब्रमणो विदु रात्रिम योग सहस्रांता देह रात्र विदो जनाद सहस्र योग पर्यतम अह यद्रमण विदु रात्रिम योग सहस्रांतम अहो रात्र विधर्जना शब्दार्थ ब्रह्मण ब्रह्मा का यत जो अह एक दिन है उसको सहस्र युग पर्यतम एक हजार चतुर्योगी तक की अवधि वाला और रात्रि रात्रि को भी योग सहस्त्र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 अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभव रात्रीय त्यक्त संजय संपूर्ण शब्दार्य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 अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं भूत ग्राम स भूत्वा भूत प्रलीयते रात्र अवश्य अवश पात्र रागमे राग में प्रदेद भूत ग्राम भूतः भूत प्रलियती रात्र में अवस पार्थ प्रभवति अहराग में अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ वही अयम यह भूत ग्राम भूत समुदाय भूतवा भूत उत्पन्न हो होकर अवश प्रकृति के वश में हुआ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 विनश्यति परह पदछेद भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्ता सनातन यु भूतेषु नु नीनश्यति अन्वय तस्मात् उस अव्यक्ता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 विनश्यति नष्ट नस्यत नहीं होता चर यम अव्यक्तौर ये धाम अव्यक्त अक्षर युक्त तम आहु परति याप्य ना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 यम जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त प्राप्त होकर मनुष्य न निवर्तन्ते वापस नहीं आते वह मम मेरा परम परम धाम धाम है पुरुष सह पर पार्थ भक्त लभस्तव ष सह पार्थभक्या लूनयांतस्थी भूता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 वह सनातन अव्यक्त परह परम पुरुष पुरुष तू तो अन्य अनन्य भक्त भक्ति से ही लभ्य प्राप्त होने योग्य है यले तवाम आवृत्ति चोगीना प्रयातायालम ख्या भरष पदछेद ये तो अनावृत्ति आवृत्ति चोगीना प्रयाताया तख्यामी भरतर्ष अन्वय एवं शब्दार्थ भरतर्ष हे अर्जुन यत्र य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 तम उस कालम काल अर्थात दोनों मार्गों को वक्षा कहूंगा अग्निर्ज्योतिर शुक्ल षणमासा उत्तरायण तयाता गति ब्रह्मा ब्रह्म विधोजना पदछेद अग्नि ज्योति अह शुक्ल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 पक्ष का अभिमानी देवता है उत्तरायण उत्तरायण के छह महीनों का अभिमानी देवता है तत्र उस मार्ग में प्रयाता मर कर गए हुए ब्रह्मविदह, ब्रह्मवेता, ब्रह्म जना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 धूम रात्रि तथा कृष्ण षण मसा दक्षिणायनम त्र चमसम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते अन्वय एवं शब्दार्थ धूम अभिमानी देवता है रात्रि रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है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 अनावृत्तिम जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को याति प्राप्त होता है और अनया दूसरे के द्वारा गया हुआ पुनः फिर आवर्तते वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है नई ते पार्थ जानन योगी मोहति कशन तस्मा सर्वेशुक्त भावर्जुन पर न एते पार्थ जानन योगी मोहयती कशन तस्वीर योगयुक्ता भव अर्जुन अन्वय एवं शब्द पार्थ हे पार्थ इस प्रकार एते इन दोनों श्रृति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 योगी च परमस्थनमोपैं पदछेदेद यदेश दानु युत्फल प्रदिषं अत्यम इद विमस्थन आद्य अन्वय एवं शब्द योगी योगी पुरुष इदम् इस रहस्य को विदित्वा तत्व ऐसी जान वेदेशु वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ यज्ञ तप तप और दान दान आदि की करने में या जो पुण्य फलम पुण्य फल प्रदिष्ट कहा है तब सबको एवं निसंदेह अत्यती उल्लंघन कर जाता है और आद्यम सनातन परम स्थानम परम पद को उपाय प्राप्त होता है श्रीमद्भगवद्गी उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या संवाद अक्षरब्रह्म अष्टमो अध्यायः